भवतु ो भक्लांडवपंडिता नूतन जलधलुच ओगूचराय तस्में संसारमयुस्ीजा शंकर शंकरचार्यम शववादरायण शोत्रच्य कृद वंदे भगव ईश्वर गुराग यो व्योम दुर्देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शाति शांति अनुमान के द्वारा ईश्वर ज्ञान सिद्ध करते हैं और लाघव ज्ञान सहकृत ईश्वर का वो ज्ञान कृति प्रयत्न इत्यादि ये सब नित्य और एक ऐसे लाघव ज्ञान सहकृत सिद्ध किया जाएगा तो ईश्वर ज्ञान इज लाघव ज्ञान सहकृत एक तो ईश्वर ज्ञान में जो एकत्व तो है वो एकत्व तो का स्वरूप क्या है किस प्रकार के है वो वो संख्या नहीं होगा क्यों गुणे दूसरा अनुप क्या दे नित्य ज्ञान प्रतियोगिता अनु तो अनुवच्छेद तुम दिया तो ठीक है अभी इसमें क्या दोष हो गया जब तक तो नित्य ज्ञान ईश्वर ही सिद्ध नहीं हुआ है अनुमिति से पहले इसका भान नहीं होगा ठीक है तो आगे केचित पक्ष आगे केचित वाले प्रथम समाधान क्या दिए सम्बन्धे नित्य समान अधिकरण स्वसवाय सम्व सम्बन्धे नश्रयगत एकत्व ज्ञान में भान हो जाएगा तो ठीक है आश्रयगत एकत्व तो, अगर दो ईश्वर होंगे तो प्रत्येक ईश्वर में एकत्व तो रहेगा तो फिर अभी ज्ञान में तो आश्रयगत एकत्व सोषण वो वे तो, तो, तो संबंध में भान तो होने जा, हो जाएगा किन्दु ईश्वर कितने हो गए दो हो गए तो इसलिए समाधान क्या दिया गया तुम तो असमान अधिक कर्णत्व ये एकत्व हो जाएगा ऐसा कहने से आगे दोष क्या फिर दिखाया जा रहा है जीव, जीव और ईश्वर को लेकर के द्वित समान अधिकरण्य नहीं आ जाएगा इसका वारंट कैसे करेंगे दुखवत अवृत्ति द्वितो तो ये होने पर दुखवत अवृत्ति द्वित्व इसका सामान अधिकरण्य नहीं आएगा ईश्वर में तो अब ये क्योंकि इस प्रकार द्वित्व नहीं है ईश्वर में नहीं है द्वित्व मतलब द्वितो दुखव तो अवृत्ति द्वित्व ये घटपट में मिलेगा मिलेगा घटपट में द्वित दुख वो अवृत्ति द्वित्व मिल गया ये दूतों का सामान ईश्वर ज्ञान में आएगा आएगा घटपट में जो द्वित्व रहा यह घट है एक, एक पट है उसमें द्वित रहेगा ये द्वितो का सामान अधिकरण ईश्वर ज्ञान में आएगा घट है ये द्वितो किस में है घटोपट में तो ईश्वर ज्ञान में इसका समान नहीं आ जाएगा नहीं आएगा कहेंगे द्वितो असामान अधिकरण आ गया तो ये तो हो गया अर्थात तो दुख आवृत्ति जो द्वितो है घटोपटो में है इसका असमान अधिकरण ज्ञान में आ गया एक ना ना हम ये दूसरा तो स्थिति अभी देखा रहे हैं आप जो कह दिए कि द्वित्व असामान अधिकरण ने आना चाहिए और दुखवत आवृत्ति होना चाहिए अब यह विशेषण दे दिए दुखवत अवृत्ति जो द्वित्व है उसका असामान अधिकरण्य आ रहा है ऐसा एक स्थान दिखा करके बताना चाहिए ना तो, तो हम दिखा दिए दे देखिए सिद्धांत अभी विशेषण दे दिया दुखवध अवृत्ति तो दुखवध अवृत्ति द्वित्व हो जाएगा घटो पट अनिष्ठ द्वित्व तो उसका सामान अधिकरण्य तो घट में आएगा नहीं तो पट में आ जाएगा तो अभी कहते हैं कि घट में पट में नहीं तो घटो रूपो अथवा पटो तो रूपो घटपट में रहने वाला दुत्व इसका सामान अधिकरण घट रूप में आएगा पटर रस में आएगा ये दु पट में रहेगा रहे ये दुख हो तो अवृत्ति अवृत्ति दुत्व ये घट में भी रहा पट में भी रहा और घट में घटर रूप रहेगा पट में पटर रस रहेगा तो इसका सामान अधिकरण आएगा किन्तु इसका सामान ईश्वर ज्ञान में आएगा क्या असामान तो ने आ गया तो दुखवध अवृत्ति दूतो ने हम सिद्धांत यह कहा था अब घटाकर के दिखा भी दिया देखिये दूतो असामान ने आ गया आगे पूर्व पक्ष कहा दिखाया दिखाएगा घटो ईश्वर लेकर हैं तो और ईश्वर हमारा अभी लक्षण का घटक है दुखवध अवृत्ति अभी घटो ईश्वर में जूता रहा ये दुखवत अवृत्ति हुआ ना वृत्ति हो गया दुखवत अवृद्धि आपका लक्षण है दुखवत अवृत्ति का असामान अधिकरण आना चाहिए किंतु अभी क्या आ गया सामान अधिकरण आ गया इसको वारण करने के लिए क्या कहेंगे आत्मा अनात्मा वृद्धि भिन्न सत्य तो ये जो दु दिखा दिया आप घट और ईश्वर में ये आत्मा अनात्मा वृद्धि है तो हम कहेंगे तद्भिन्न होना चाहिए ऐसा द्वितीय देखाना चाहिए जो आत्मा और अनात्मा ये में न रहे तो अभी ऐसा द्वितीय ईश्वर में रहने वाला और द्वित्व नहीं लिया जा सकता है तो आत्मा अनात्मा ऐसे दोनों में जो न रहे जो घटपट में जो द्वितीय रहेगा ये आत्मा अनात्मा उ वृत्ति है नहीं है तो आत्मा अनात्मा उ वृत्ति भिन्न है ये दू और ये दुखवृत्ति है ना दुखवृत्ति है तो घटपट में रहने वाला जो दूत आत्म अनात्म उभय वृत्ति भिन्न सती हो गया और दुखवध अवृत्ति भी हो गया इसका सामान अधिकरण ईश्वर ज्ञान में आएगा घटपट में ये जो रहने वाला दूतो इसका सामान अधिकरण ईश्वर ज्ञान में आएगा तो असामान अधिकरण आ गया तो ठीक है अभी लक्षण हमारा ये पूरा हो गया ये एक हुआ एकत्व तो भी पूरा किया हुआ वृद्धि भिन्न प्रसि दुख अवृत्ति दसामान्य रूपर ये लक्षण हो गया ठीक है इससे क्या सिद्ध हुआ कि ईश्वर में द्वित्व फिर रहेगा नहीं रह पाएगा तो ईश्वर कितने हो जाएंगे एक होगा ईश्वर तो एक हुआ किन्दु ईश्वर में दो ज्ञानों अगर मानेंगे तो ईश्वर में एकत्व है ईश्वर में अभी दो ज्ञान सिद्ध होता है तभी तो ये जो ईश्वर का ज्ञान में ईश्वर में तो द्वित्व नहीं है नहीं होने से आप जो द्वित्व का असामान अधिकरण कहते हैं वो प्रथम ज्ञान में आएगा ना द्वितीय ज्ञान में आएगा दोनों ज्ञान में आ गया तो आप जो एकत्व तो कहते हैं वो तो आ गया किंतु तो ईश्वर का ज्ञान एक हुआ नहीं हुआ तो इसलिए ईश्वर एकत्व ये तो सिद्ध हो गया किन्तु ईश्वर का ज्ञान एक होना चाहिए ये सिद्ध नहीं हो पाया इसलिए आगे फिर और लक्षण दिया आगे लक्षण में क्या कहा अवृत्ति सो ज्ञान भिन्न ये हो गया एकत्व का अर्थ तो कहेंगे सो पद से किस को ले रहे हैं ईश्वर ज्ञान आप पहले दो से दिखाए थे ईश्वर का दो ज्ञान मानने में घट जाएगा अभी मान लीजिए कि ईश्वर का क ज्ञान और क ज्ञान हुआ सो पद से ईश्वर का क ज्ञान ले जाए तो ईश्वर क ज्ञान अधिकरण कौन हो जाएगा ईश्वर ईश्वर उसमें नहीं रहेगा कौन कहते हैं कि स्व भिन्न ज्ञान स्व पद से किसके ईश्वर क ज्ञान तो स्व अधिकरण में अर्थात ईश्वर में ईश्वर क ज्ञान से भिन्न ज्ञान न रहे या फिर ख ज्ञान रह पाएगा नहीं रह पाएगा तो स्व अधिकरण में न रहे कौन स्व भिन्न कोई भी ज्ञान स्विन्न ज्ञान कहीं रह पाएगा क्या जीव में रह सकता है इसलिए स्व भिन्न ज्ञान औक्रो सिद्ध नहीं है रहता है जीव में रहता है किंतु ईश्वर में नहीं रहेगा तभी तो ईश्वर में कितने ज्ञान सिद्ध हो जाएगा एक ज्ञान तो पूर्व में जो विशेषण दिया था उससे ईश्वर एक सिद्ध हुआ अभी ये जो नया विशेषण दिया इसमें ईश्वर का ज्ञान एक सिद्ध हुआ अभी पूर्व में हम देते हैं आत्मा अनात्मा उत्ति भिन्न भिन्नत्व सती दुख वह अवृत्ति तु सती द्वित्व यह कहे थे अगर उसको नहीं देंगे खाली इतना कह देंगे कि स्व अधिकरण अवृत्ति और स्व भिन्न ज्ञान इतना कहेंगे तो स्व अधिकरण में न रहे ईश्वर दो होंगे मान लीजिए हम पूर्व सब लोग विशेषण हटा दिए ईश्वर दो होंगे और प्रत्येक ईश्वर में एक एक ज्ञान रहेगा तभी तो स्व पद से लेंगे अभी क ईश्वर और ईश्वर पहले विचार हुआ था ईश्वर क ज्ञान ईश्वर ख ज्ञान अभी क ईश्वर और ईश्वर दो ईश्वर लेंगे क ईश्वर में एक ज्ञान ईश्वर में एक ज्ञान अभी क ईश्वर में जो ज्ञान रहेगा तो स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञान ईश्वर का तो क ईश्वर का एक ही ज्ञान है क ईश्वर में एक ही ज्ञान मानेंगे तो अभी क ईश्वर में जो एक ही ज्ञान है उसका अधिकरण कौन हो जाएगा क ईश्वर उस अधिकरण में न रहे वो ज्ञान से भिन्न ज्ञान क ईश्वर में एक ही ज्ञान मानते हैं उससे भिन्न ज्ञान क ईश्वर में नहीं रहेगा और ख ईश्वर में देखिए ख ईश्वर में भी एक ही ज्ञान अगर मानेंगे तो खश्वर में जो एक ही ज्ञान है उसका अधिकरण कौन हो जाएगा ख ईश्वर उसमें नहीं रहे वो ज्ञान से भिन्न ज्ञान ईश्वर में भी एक ज्ञान माने गए तो अभी क ईश्वर में भी एक ज्ञान ईश्वर में भी एक ज्ञान आप नाना ईश्वर मानने से अर्थात ये जो स्व अधिकारण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञान का तुम ये लक्षण के द्वारा ईश्वर जितना भी माने प्रत्येक में एक एक ज्ञान सिद्ध हो जाएगा तो एक ईश्वर सिद्ध नहीं हो पाएगा और पूर्व में आत्मा अनात्म उभय वृत्ति भिन्न सती दुख अवृत्ति जूतो असामानिकरण करने से ईश्वर तो एक सिद्ध हुआ किंतु तो ईश्वर का ज्ञान नाना ना हो सकते है तभी ये दोनों को अभी मिलाएंगे तो अर्थात पूरा विशेषण इतना कह देना पड़ेगा तब ईश्वर भी एक सिद्ध होगा और उसका ज्ञान भी एक सिद्ध होगा तभी ये सबको मिला देने से आत्मा अनात्मा उभय वृत्ति भिन्न सती आगे अवृत्ति अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञानकत्व ये पूरा जोड़ेंगे ये हो गया एकत्व तो का अर्थ तो ये एकत्व अर्थात एक ईश्वर तो में एक ज्ञान ये तो हो होगा अच्छा केवल अगर ये स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञानकत्व नहीं देंगे तो क्या दोष हो जाएगा ईश्वर का ज्ञान नाना हो जाएगा ईश्वर कितने होंगे एक हो होंगे और अगर स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञानकत्व इतना ही अगर कहेंगे तो ईश्वर नाना सिद्ध हो जाएंगे प्रत्येक ईश्वर में ज्ञान एक होगा इसलिए दोनों अंशों को मिलाना पड़ेगा ठीक है यहाँ तक देखे थे आगे एवं ईश्वरे इच्छा कृतियों द्रष्टव्यम ईश्वर में जो इच्छा कृत्यो हो सप्तमी दिवसन तो इच्छा कृतियों में भी एकत्व द्रष्टव्यम ईश्वरों के इच्छा और कृति जैसे ज्ञान में हम सिद्ध किए एकत्व तो इसी प्रकार की इच्छा और कृति में भी एकत्व तो जानना चाहिए ठीक है अभी ईश्वर का ये ज्ञान एक ये सिद्ध होने से आगे क्या लाभ हुआ तो कहते हैं अभी ईश्वर बोलकर करके हमको निश्चय मतलब कौन पदार्थ निश्चय नहीं हुआ अभी हमें खाली ये निश्चय कर लिए अंकुर का जो जनक होगा वो जनक कृति एक होगा वो ज्ञान एक होगा अभी ये ज्ञानवान कौन होगा ये कृतिमान कौन होगा तस्तु तो ना ईश्वर की सिद्धि होगी अभी हम ईश्वर का सिद्धि नहीं हुआ शब्द व्यवहार कर देते हैं ईश्वर ज्ञान ईश्वर ज्ञान कह देते हैं, किंतु अभी सिद्ध है एक ज्ञान है एक कृति एक, एक प्रयत्न जो कि एक होगा आगे कहते हैं एवं ज्ञान आदि तादृश ज्ञान अर्थात एक ज्ञान जो की क्षिति का जनक ज्ञान आदि आदि कहने से इच्छा कृति ये सब सिद्ध होने से तत्र गुण हेतुना हेतु न द्रव्याश्रित्व साधनीय तत्र न द्रव्याश्रित्व ये जो ज्ञान सिद्ध हुआ ये ज्ञान में एक ज्ञान सिद्ध हुआ वो ज्ञान में हेतुना हे अभी गुणवत्व हेतुना हेतु हे किसको बना रहे हैं गुणत्व को अभी तत्र तत्र अर्थात वो जो ज्ञान हम सिद्ध किए एक ज्ञान एक ज्ञान में गुणत्व हेतु के द्वारा क्या साधनीय क्या है द्रव्याशित श्रीतत्व तो साध्य क्या हो जाएगा श्रीतत्वम किसमें इसको सिद्ध करेंगे एक ज्ञान में हेतु क्या देंगे गुणत् अभी अनुमान वाक्य क्या हो जाएगा एक ज्ञानम द्रव्याश्रितम गुणत्वा हो जाएगा जो हम ज्ञान सिद्ध किए वो द्रव्याश्रित तो होगा क्यों दृष्टांत किसको बना सकते हैं दृष्टांत किसको बना सकते हैं एक ज्ञानम द्रव्याश्रितम गुण किसको कौन सा आए क्या बोलेंगे दृष्टांत मतलब रूप अब रूप ना मेरे को गुण सुनाई दिया रूप घट रूप जो रूप द्र, रूपम द्रव्याश्रितम गुण हो जाएगा तो जैसे रूप को दृष्टांत बनाएंगे एक ज्ञान को पक्ष बनाते हैं साधन ये अर्थात ये हम सिद्ध करेंगे रूप में गुणत्व तो नहीं रहेगा ना रूपों में तो द्रव्य तो रहेगा <laughs> <क्या हो से? laughs> तो इतना दूर विस्मरण नहीं होना चाहिए, <laughs> चाहिए। तो यहाँ तो टिप्पणी दे दिए साधनीय के ऊपर तीन नंबर टिप्पणी दे दिए नित्य ज्ञानम जो हम अनुमान से सीधा करते हैं द्रव्याश्रितम गुण इतना अनुमान ना अच्छा ठीक है दिनकरी में तो दिया है अभी क्या सिद्ध हुआ ये जो नित्य ज्ञान हुआ वो द्रव्याश्रित है तो द्रव्याश्रित तो होने से ये पृथ्वी में रह जाएगा जल में रह जाएगा ये सब क्यों नहीं हो पाएगा द्रव्याश्रित तो सिद्ध होने से ये वो जो द्रव्य होगा वो ईश्वर होगा ऐसा क्यों होगा उसके लिए आगे कहते हैं द्रव्यांतर से बाधा ईश्वर सिद्धि अन्य द्रव्य ये नित्य ज्ञान का आश्रय नहीं हो पाएगा इसलिए ईश्वर होगा ये क्यों नहीं होगा उसके लिए दिनो करी देखिए बाधात नहीं दिया थे हैं। हां दिया एवं प्रतिक। प्रतिक एवं च च हैं अच्छा से आरंभ हुआ है वो पंक्ति देखिए एवं अनुमाने अनुमाने न नित्य एक ज्ञान इच्छा कृति व्यक्तिनाम सिद्धौपी अनुमान के द्वारा नित्य और एक ज्ञान इच्छा कृति ये सब तो सिद्ध हो गए किंतु न ईश्वर सिद्धि ईश्वर सिद्धि अब तक तो, तो नहीं हुई तो उसके लिए कहते हैं एवं स द्रव्यांतर से बाधा द्रव्यांतर अन्य द्रव्य क्यों ये नित्य ज्ञान का आश्रय नहीं होंगे उसके लिए अनुमान दिया जाता है ज्ञानाधिकम ज्ञानाधिकम अर्थात अच्छा। नित्य ज्ञान नित्य एक ज्ञान और आदि कहने से इच्छा प्रयत्न ज्ञानादिकम न पृथ्वी वृत्ति तो ये जो ज्ञान ये पृथ्वी आदि में नहीं रहेंगे चेतन गुणवात पृथिव्यादि वृत्ति नहीं है तो पृथ्वी अवृत्ति क्यों चेतन गुणत्वात यहाँ दृष्टांत तो किसको दे सकते हैं ज्ञानाधिकम न पृथ्वी आदि वृत्ति चेतन गुणवात अनु दृष्टान्त नहीं मिलेगा सुख दुख आदि होगा दु, अगर हम दुख को ये दृष्टांत बनाएंगे दुखों में चेतन गुणत्व रहेगा चेतन गुणत्व रहेगा और दुख पृथ्वी आदि वृत्ति है नहीं, नहीं है जो भी चेतन गुण होंगे कोई भी ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये तीन हमारा पक्ष है उसको छोड़कर बाकी जितने हैं दृष्टान्त बन जाएंगे तो अभी मान लीजिए कि सुख ले लिया सुख में चेतन गुण तो रहेगा पृथ्वी आदि वृत्ति तो अभाव रहेगा तो रहने से अभी ज्ञान आदि उसमें भी चेतन गुणत्व तो रहेगा तो पृथ्वी आदि वृत्ति अभाव हो जाएगा तो ठीक है अभी पृथ्वी आदि में नहीं जाएगा क्योंकि चेतन गुण है हम कह देंगे चेतन जीव है तो जीव वृत्ति हो जाए इसलिए कहते हैं नापी जीवात्मा वृत्ति क्यों हेतु है देते हैं नित्य ज्ञान तो ये जो नित्य ज्ञान इच्छा इत्यादि हो गया वो सब जीवात्मा वृत्ति नहीं होगा क्योंकि ये नित्य ज्ञान आदित्व जो जीव का ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है नहीं, नहीं है अच्छा आगे दे दिया जीवात्मा तो नित्य ज्ञानादि अभाव एवं रीत्या द्रव्यांतर से बाधा अन्य कोई द्रव्य जड़ द्रव्य नहीं हुए जीवात्मा जो चेतन है वो भी नहीं हुआ इसलिए ईश्वर सिद्ध हुआ क्या थी परिशेष न्याय परिशेषा पारिशेष न्याय का क्या लक्षण है प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात अन्यत्र अप्रसंगात जो प्रसक्त है उसका प्रतिषेध कर दिए अन्यत्रसंगात अन्यत्र नहीं हो पाएगा होने से शिष्य माने मणे संप्रत्य संज्ञा नाम याद रख लेते हैं और संघी समझ गए इस प्रकार नहीं थोड़ा रटना भी है ये रटना ये है ना पारिश्य न्याय से सिद्ध हो गया द्रव्य अंतरश पादात ईश्वर सिद्धि रीति इति द्रष्टव्य जानना चाहिए आगे मुक्तावली देखिए इसमें तो 24 पृष्ठा में वो पंक्ति था हम लोग देखे थे दोबारा द्रव्य है ना द्रव्य में हाँ आत्म क्योंकि यहां? आत्मा आत्मा दिविधम का है वा? आत्मा द्विविधम का आत्मा द्विविध जीव आत्मा परमात्मा चैति चैति हाँ आगे देखिए मुक्तावली में चबीस प्रश्न में मतलब पिछले में था न सकर्तृत्व अस्मदादी नाम तत्कर्तृत्व अस्मदादी नाम संभवती तत्कर्तृत्व क्षित्य अंकुरादि कर्तित्व वहां कहा गया था अब क्षित्य का कर्ता जो कृति से ये होगा वो कृति नित्य हुआ और एक हुआ और वो अस्मदादी कृति नहीं होगा क्योंकि वह जीव नहीं होगा क्योंकि जीव का जो कृति हो जाएगा वो नित्य हो जाएगा नित्य नहीं है और जीवों का कृति माना है तत्कर्तृत्व अस्मदादी न चवती इति अतस तत्कर्तृत्व सिद्धि ये हो गया यहाँ तक ईश्वर सिद्धि ये हो गया अभी सिद्धांति अनुमान से ईश्वर सिद्धि किया मूल अनुमान क्या था घटिव ये हो गया अभी पूर्व पक्ष कहेगा ये जो अनुमान आपको दिए ये अनुमान के लिए हम प्रतिपक्ष अनुमान देंगे इसको कहा जाता है सत प्रतिपक्ष सत प्रतिपक्ष का क्या लक्षण है प्रमाणांतर है न नहीं हाँ यश ना साध्या साध्याभाव साध्याभाव साधक हेतुअत प्रमाणांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसको बात करेंगे हेतुअर विद्यत है अर्थात तो अन्य हेतु आ जाएगा इसको सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु आकर कि किसको सिद्ध करेगा साध्य का अभाव को अभी पर्वतो बिमान धूमांत हृद ब जलात् पूर्व में साध्य क्या था बनी दूसरा में साधे क्या हुआ तो अभी ये सतप्रतिपक्ष हुआ हेतु अंतर भी है वहां था धूमाथ यहाँ है जला हृदय जलात्थ वहां हाँ पक्ष समान रहना चाहिए नहीं तो आप भिन्न स्थानों में कह देंगे तो वो तो दोनों अनुमान समान ठीक हो सकते हैं तो समान पक्ष में प्रथम हेतु आकर जिसको कहता है दूसरा हेतु आकर के उसका अभाव को कहेगा ऐसा जो प्रथम हेतु को कह देगा सत प्रतिपक्ष वाला जिसका अभी पूर्व पक्ष सत प्रतिपक्ष अनुमान देगा तो पक्ष क्या होगा क्षितिराधिक साध्य क्या हो जाएगा पहले था कवृत तो? अभी क्या हो जाएगा कर्तजन्य है तो किंतु अलग देना पड़ेगा तो पूर्व पक्ष कहते न कर्जन्य सत प्रतिपक्ष है तो कर्तन्य कर्तजन्य साधक समाज कैसे कहेंगे हाँ ठीक है तो कर्तजन्य ते शरीराजन्य न कर्तन्य साधक नस्य साधक समान अधिकरण है तो कर्तजन्यो का जो साधक है तो इसलिए साध्य क्या हो गया ये साध्य हो गया और उसका साधक कौन हो गया शरीरा जन्य कर्तजन साधक तो कर्तजन्य का साधक कौन हो गया शरीरा जन्या जन्या तो क्योंकि दोनों समान है कर्त्य का साधक हो गया तुम तो साध्य कौन हो गया तुम हेतु क्या हो गया शरीराजन्यम शरीरा पक्ष क्या है चित्य अभिपूर्व पक्ष का अनुमान क्या हो जाएगा शरीराजन्य इस प्रकार के भी पूर्व पक्ष सब दे दिया तो सिद्धांत कह जाएगी अप्रयोजक अच्छा ठीक है विचार करेंगे अभी पक्ष हो गया क्षितियदिकम अब हेतु कह देंगे शरीर अजन्य होना चाहिए और साध्य होना चाहिए कर्त अजन्य होना चाहिए ऐसा कोई पदार्थ है जो की शरीर से अजन्य है और कर्ता से अजन्य है शरीर नहीं बना रहा है उसको और कर्ता भी उसको नहीं बना रहा है आज जितने सारे नित्य पदार्थ ये सब है है, और शरीर तो कर्जन्यजन्य ही है तो ये सब दृष्टान्त बन जाएंगे अच्छा ये सत प्रतिपक्ष देने से सिद्धांत कहता है कि अप्रयोजकवात अप्रयोजक ये हेतु का कार्य है कि वो साध्यों को प्रमाण करना चाहिए यही हेतु का प्रयोजन है अगर हेतु ये कार्य नहीं कर पाएगा तो फिर यह हेतु प्रयोजक होना प्रयोजन सिद्ध नहीं किया तो यह अप्रयोजक हो गया हेतु अप्रयोजक क्यों हो गया दिनकरी में कहते हैं अनुकूल तर्क भावा तथि भाव अनुकूल तर्क नहीं है ये तर्क जैसे हम कहते पर्वतो बनीमान ध्रूमात यहाँ तर्क क्या देते हैं वो तो व्यक्ति तर्को क्या देते है तरी धूम इसको कहते हैं अनुकूलो तर्क इसी प्रकार की यहाँ अनुकूल तर्क क्या होगा तो जो कर्त जहाँ कर्त अजन्युम नहीं रहेगा तो क्या रहेगा रहेगा तो वहाँ शरीर अजन्य तुम नहीं रहेगा अर्थात रहेगा तो जहां कर्तृजन्यव रहेगा वहाँ शरीर जन्यत्व रहेगा तो जहां कर्त जन्य रहेगा वहां शरीर जन्यत्व रहेगा ये जा तो घटपट ये सर्वत्र मिल जाएगा इस प्रकार के कहते हैं ये यहाँ अप्रयोजकों का अनुकूल तर्क नहीं है ये बात नहीं है मतलब यहाँ अनुकूल तर्क यहाँ तो विद्यमान हो गया आपका अनुकूल तर्क आप कहेंगे कि यदि साध्य न सदी हेतु रि न सत कहेंगे तो आप कह दीजिए यदि साध्यम में न सियात तो तरी हेतु रोपी न सियात अर्थात साध्य अभाव होने से हेतु अभाव हो जाएगा तो साध्य अभाव हो जाएगा अर्थात तो कर्तजन्य हो जाएगा और कर्तजन्य होगा और शरीर अजन्य होगा अच्छा अनुकूल तर्क तो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ तो इस प्रकार के अनुकूल तर्क हो जाएगा अगर साध्य नहीं रहेगा तो हेतु नहीं रहना चाहिए तो यहाँ दिखा दिए साध्य भी नहीं है तो हेतु भी नहीं है जहां कर्त अजन्य तो नहीं रहेगा था कर्त जन्य तो रह जाएगा घट में रह जाएगा वहाँ शरीर अजन्य तो नहीं रहेगा शरीर जन्य तो रह जाएगा घट में रह जाएगा तो यहाँ अनुकूल तर्क रहा नहीं रहा रह गया किन्तु यहाँ दिनकरी में क्या कहा अनुकूल तर्क यहाँ तो अनुकूल तर्क है तो इसलिए अनुकूल तर्क का क्या अर्थ है राम देखिए आपका हेतु क्या हो गया इधर अर्थात शरीर जन्यत्व अभाव और साध्य क्या हो गया इसका अर्थ कर्त जन्यत्व ये दोनों क्या पदार्थ हुए अभाव, अभाव। कौन सा अभाव है चारों अभाव में अत्यंता भाव ये नहीं है तो जैसे कहते हैं यदि धूम बर्नीर न तो दिया तो यहाँ इस प्रकार की आप जो हेतु और साध्य है, ये दोनों अत्यंता भाव है अत्यंता भाव अगर हेतु साध्य हुआ ये दोनों भाव अत्यंता भाव से कौन सा जन्य होता है कौन सा जनक होगा इसमें जन्य जनक भाव रहेगा अत्यंता भाव का उत्पत्ति होती है नित्य है तो हेतु शादी आपका तो दोनों ही नित्य हो गया तो नित्य होने से इसमें जन्य जनक भाव होगा और जन्य जनक भाव नहीं होगा तो व्याप्ति रहेगी तो नहीं रहेगी तो यही अनुकूल तर्क नहीं रहा क्योंकि दोनों अत्यंत अभाव रूप हो गया अत्यंत अभाव रूप हो जाने से इसमें व्याप्ति नहीं रहेगी राम रुद्री में देखिये अनुकूल तर्क यृति अजन्यम यहाँ कर्तजन्यम दिया है तो हम लोग साध्य अंतिम में कह दिए थे कृतिजन्यम तो शरीर अजन्यत्म कृति अजन्योर भाव रूपत्वेन नित्य और अत्यंता भाव अत्यंता से दोनों नित्य हो गए तो व्याप्ति ग्राहिका कारण भाव रूप अनुकूल तर्क कार्य कारण रूप कार्य कारण भाव ये दोनों अत्यंता भाव में नहीं रहेगा तो यही कार्यकारण भाव से ही व्याप्ति का ग्रहण होती है तो अभी कारण भाव नहीं रहा तो व्याप्ति का ग्राहक ही नहीं रहा तो फिर यही व्याप्ति का ग्राहक कारण भाव यही अनुकूलो तर्क होता है तो अभी नहीं रहा अनुकूलो तर्क अभाव तो हाँ अनुकूल तर्क अभाव अर्थात अत्यंत अभाव रूप होने से कार्य कारण भाव नहीं रहा नहीं कि यहाँ यदि साध्यम न सिया तरी न सियात इस प्रकार की माने है यहाँ कार्यकारण ग्रहण नहीं हो पाया कार्य कारण भाव ग्रहण तो नहीं होगा हो तो व्याप्ति नहीं होगा व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा तो फिर हेतु साध्य की सिद्धि कर देगा नहीं कर पाएगा अच्छा आगे अनुकूल तर्क भावित भाव तो पूर्व पक्ष का जो अनुमान था इस अनुमान में क्या दोष हो गया पूर्व पक्ष सत्प्रति पक्ष अनुमान दिया पूर्व पक्ष का इसमें क्या दोष सिद्धांति दि दिखा दिया अप्रयोजक इसका क्या अर्थ हो गया अनुकूल तर्क भाव ये जो एक दोष दिखाया आगे कहते हैं इदम उपलक्षण अर्थात उपलक्षण का अर्थ तद ग्राहक सती तदित अर्थात ये तो एक दोष और और भी दोष हैं। क्या दोष है अभी कहते हैं। ये पूर्व पक्ष ने हेतु क्या दिया शरीराजन्यत्म इसमें एक विशेषण है कि विशेष है विशेषण कौन है शरीरम और विशेष अजन्य आप खाली हनुमान कहे क्षिति अंकुरादी कम कर्तजन्यम इतना कर दीजिए आपका व्यक्ति कैसी होगी यत्र ये अजन्यम तत्र तत्र कर्तजन्यम कहा मिलेगा आकाश आदि में मिल जाएगा जहाँ तुम रहेगा वहां तुम रहेगा तो होने से आपका तो इतना में ही तो व्याप्ति मिल जाती है तो आप क्यों ये शरीर क्यों विशेषण दिए हैं तो ये शरीर देने से आपका व्याप्ति ग्रहण और ग्रहण में कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा तो ये फिर विशेषण क्यों दिए हैं अगर ये विशेषण नहीं देंगे आपका हेतु तो कितना हो जाएगा पक्ष क्या है आजिन्तिय। ये हेतु फिर पक्ष में रहेगा क्षित अंकुर में ये हेतु अजन्य रहेगा नहीं रहेगा रहे तो पक्षे हेतु भाव स्वरूपा दोष होगा अगर अभी हम विशेषण दे देंगे कि शरीर अजन्यतुम क्षिति अंकुर में शरीर अजन्य रहेगा तो ये विशेषण देने से स्वरूपा दोष का वारण हो जाएगा अगर ये विशेषण शरीर विशेषण नहीं देंगे तो क्या दोष हो जाएगा स्वरूपासिधि दोष हो जाएगा तो ये विशेषण स्वरूपा सिद्धि रूप असिद्धि का बारक तो हुआ किंतु ये विशेषण नहीं देने से आपका कोई हेतु साध्य में कोई व्यभिचार दोष आ रहा है क्या नहीं। तो ये विशेषण कोई व्यभिचार का बारक को हुआ क्या नहीं।, नहीं हुआ हेतु में विशेषण दिया जाता है व्यभिचार वारण करने के लिए अगर हेतु का विशेषण व्यभिचार वारण के लिए नहीं दिया जाता है उस विशेषण को कहा जाएगा व्यर्थ विशेषण पक्ष में हेतु का अभाव को वारण करने के लिए ये नहीं दिया जाता है हेतु विशेषण नहीं दिया जाता है विशेषण दिया जाता है व्यापति ग्रहण करवाने के लिए अर्थात तो व्याप्ति में व्यभिचार हो जाता है उसका वारण करने के लिए व्यभिचार वारण करने के लिए हेतु में विशेषण दिया जाता है असिद्धि वारण करने के लिए नहीं दिया जाता है ये उनका सिद्धांत है इस विषय में कहते हैं आगे शरीरा शरीराज हेतु शरीर रूप विशेषणस्य असिद्धि बारक हेतु क्या हो गया आपका न मूल जो दिया है शरीरा शरीराजन्यूप ये हेतु में विशेषण किया शरीर शरीर रूप विशेषण से शरीर विशेषण क्यों दिया स्वरूप सिद्धि वारण करने के लिए असिधि बारक असिद्धि का बारक हुआ असिद्धि कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के हैं एक स्वरूप सिद्धि और आश्रय सिद्धि और व्यापित्व सिद्धि अभी किस प्रकार की असिद्धि का बारक हुआ स्वरूप सिद्धि तो स्वरूप सिद्धि का बारक तो हुआ किन्तु व्यभिचार अवारक ना ये व्यभिचार का बारक नहीं हुआ ये व्यभिचार का बारक क्यूँ नहीं हुआ नहीं, नहीं। है ही नहीं बेविचार है ही नहीं तो व्यविचार का बारह कैसे होगा बेविचार कैसे नहीं है व्यक्ति कैसे कहेंगे इसमें तो अजन्य है ही नहीं तो नहीं है तो ये विशेषण फिर वे का बारह हुआ नहीं हुआ वे का बारको नहीं हुआ तो वे विचार अबारक तो वे विचार अबारक हुआ किंतु असिधि शरीर विशेषण असिद्धि का बारक हुआ कि व्यविचार का बारक नहीं हुआ व्यविचार का बारक क्यों नहीं हुआ व्यविचार है ही नहीं तो व्यभिचार व्यर्थ तया व्यचार का बारक तो नहीं होगा तो व्यर्थ है क्यों देखिए राम में दिया है तद तो विशेषण तो अवच्छेद प्रतीक दिया है उसका आगे व्यचार बारक विशेषण अवच्छेदन एव हेतु तो व्याप्तिर अंगिक्रियते अच्छा वो आगे के लिए इसमें तो एक नंबर टिप्पणी दिया है व्यर्थतया के ऊपर हेतु कोटि प्रविष्ट विशेषणान व्यभिचार बारक बारक शब्द है एक नंबर लिखना पड़ेगा हेतु कोटि प्रविष्ट विशेषणानम व्यार बारकतया एव व्यभिचारक तया नहीं विशेषण व्यविचार बारह को होता है व्यविचार कराएगा नहीं इसमें तो व्यभिचार बार बार लिखना पड़ेगा हेतु कोटि प्रविष्ट विशेषण नाम व्यभिचार बार कया तो खाली क हो गया तो व्यभिचार बार कया तो एगो सार्थक्यम इति नियम हेतु में अगर विशेषण दिया जाता है वो क्या करने के लिए बे विचार करने देवारान के लिए असिद्धि वारण करने के लिए नहीं दिया जाता है वो मूल में जो है वे विचार वे विचार अवारक होने से व्यर्थ हो गया अर्थात लिखना है तो लिख ले सकते हैं तो ये टिप्पणी दिया है कितना लिखें जैसे कहीं कहीं आ जाएगी तो हेतु कोटि विशेषणा नामक सार्थक सार्थक्यम हेतुकोटि विशेषणान विशेषणानं विशेषणान विशेषणानं कोटि विशेषणान बेचारे प्रविष्ट और अधिक ठीक है व्यभिचार बारकतया देखिए आगे दिन घर में तभी ये और... ग्यों ग्यों। जो आप शरीर रूप को विशेषण दे दिए वे विचार बारक हुआ नहीं हुआ तो फिर व्यर्थ तया व्यर्थ हो गया तो जो व्यर्थ विशेषण हुआ तद विशेषण अवच्छेदन व्याप्ति ग्रह असंभव अभी इस विशेषण को साथ में लेकर के व्याप्ति ग्रह नहीं होगा कहेंगे क्यों नहीं होगा अब अजन्य कर्तजन्युम व्याप्ति ग्रह हो रहा है शरीर अजन्य न तुम ये भी व्याप्ति आपको हो रहा है नहीं हो रहा है हो रहा है तो फिर आप कह दिए कि विशेषण अवच्छेदन व्याप्ति ग्रह असंभव है क्यों असंभव हो गया क्या ऐसा किया ही नहीं जाता है अब नियमों का उल्लंघन करते हैं इसलिए कहा जाता है कि असंभव ये व्याप्ति आप जो दे रहे हैं ये व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा क्यों आप एक व्यर्थ अंश को लेकर के अभी व्याप्ति दिखा रहे हैं इसलिए असंभव हो गया इसको रामरुद्री में कहा तद विशेषण अवच्छेद नहीं व्यभिचार <प्याग> वारक विशेषण अवच्छेदन एव हेतु व्याप्तिर अंगिक्रियते हेतु में जब व्याप्ति दिखाया जाता है तो व्यभिचार वारक विशेषण अवच्छेदन अगर विशेषण है और व्यभिचार वारक नहीं है तो फिर उसमें व्याप्ति ग्रहण नहीं करवा जाएगा अर्थात माना जाएगा कि इसमें व्याप्ति है नहीं कहीं हम तो व्याप्ति तो आपको दिखा देते हैं यत्र यत्र तथा तत्र कहेंगे आपका व्यर्थ विशेषण है तो वो व्याप्ति ग्रहण ही नहीं होगा अर्थात माना जाएगा कि इस हेतु में व्याप्ति नहीं है क्यों कहते हैं नियम है व्यभिचार वारक विशेषण अवच्छेदन एव हेतु तो व्याप्तिर अंगिक्रियते अगर विशेषण है और व्यभिचार वारक नहीं है तो व्यापति व्यापतिर न अंगी क्रियते न तद अवारक विशेषण अवच्छेदन व्यभिचार अवारक विशेषण अवच्छेदन व्याप्तिर न अंगी आपका व्याप्ति है फिर भी अंगीकार नहीं किया जाएगा नहीं किया जाने से फिर और व्याप्ति माना जाएगा उसमें नहीं है तो व्याप्ति नहीं रहेगा तो क्या दोष हो जाएगा भे कौन सा जाएगी व्यापिधि इसलिए कहते है विशेषण अवच्छेदन व्याप्ति ग्रह असंभव न व्याप्यत्व सिद्धिश्च ये और एक दोष आ गया पहले हुआ था अनुकूलो तर का भाव अभी व्याप्यत्व सिद्धि ये दोष भी आ गया तो जो कहा था इधम उपलक्षणम अभी और एक दोष आ गया अभी और एक दोष क्या आ गया व्याक्त सिद्धि हो गया और स्वरूप रहा अभी स्वरूपा सिद्धि रहा विशेषण दे करके स्वरूपा सिद्धि का तो निराकरण कर दिए किंतु तो स्वरूपा सिद्धि को निराकरण करने के लिए विशेषण दिए उससे क्या दोष आ गया व्यक्तित्व सिद्ध आ गया अर्थराइटिस था उसका दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाई लिया और ये शुगर आ गया तो ये गया। एक हुआ। तो इसलिए उसका ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकराचार्य सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंत पुनः पुनम शो गुराती मूर्ति वेद विभागि यो व्यादेहाय दर्शिनामूर्त नम ओ शांति